साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद इंद्र ने कहा पिताजी आपने जो उपदेश दिया है उसमें मुझे एक हानि दिखाई देती है क्या हानि दिखाई देती है पहले तो मुझे लगा था यह शरीर ही आत्मतत्व है पर शरीर आत्मा कैसे हो सकता है उसने बताया कि शरीर लंगड़ा हो जाए तो क्या आत्मा भी लंगड़ी हो जाएगी यदि शरीर लूला हो जाए तो क्या आत्मा भी लूली हो जाएगी यदि नाक से जल बहने लगे तो क्या हम कहेंगे कि आत्मा की नाक से जल बह रहा है क्या ऐसा आत्मतत्व हो सकता है कान के बहरे आँख के अंधे होने पर क्या आत्मा भी बहरी और कानी हो जाएगी इसमें मुझे बड़ी हानि दिखाई दे रही है यह शरीर आत्मतत्व नहीं हो सकता प्रजापति ने हंस कहा ठीक है तुम में जिज्ञासा है तुम बत्तीस वर्ष तक और रहो साधना करो उसके बाद आना 32 वर्ष के उपरांत इंद्र ने पुनः आत्मतत्व का उपदेश मांगा प्रजापति ने कहा देखो जो स्वप्न में पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है अब इंद्र विदा लेकर चला और सोचने लगा पिताजी ने कहा कि स्वप्न में जो दिखाई देता है वह ब्रह्म है स्वप्न में क्या दिखाई देता है स्वप्न में जो दिखाई देता है वह आत्मा कैसे हो सकता है उस समय मैंने पिताजी के सामने कैसे इसे ग्रहण कर लिया मुझे शंका क्यों नहीं हुई वह चलते चलते विचार कर रहा है स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है वह आत्मा कैसे होगा स्वप्न में भूत दौड़ता है तो वह भागता है स्वप्न में वह रुदन करता है चिल्लाता है दुख का भोग करता है इसको आत्मा मानने में बड़ी हानि है पुनः वापस आ गया पिताजी ने पूछा इंद्र तुम फिर से वापस लौट आए हाँ पिताजी स्वप्न में जो दिखाई देता है उसको आत्मा मानने में बड़ी बाधा है क्या बाधा है इंद्र ने बताया स्वप्न में भूत के दौड़ने पर भय से वह काँपता हुआ भागता है रोता है दुख का अनुभव करता है तो ऐसा दुख का अनुभव करने वाला भय से काँपने वाला यह आत्मा कैसे हो सकता है आत्मा के लिए कहा गया है कि वह अजर है अमर है अभय है मैं तो स्वप्न में देखने वाले पुरुष को आत्मतत्व नहीं मान सकता प्रजापति ने पुनः हंसकर कहा ठीक है तुम बत्तीस साल और रहो फिर उसके बाद तुम्हें शिक्षा दूंगा इंद्र बत्तीस साल रह कर जाता है और प्रजापति ने फिर शिक्षा दी क्या शिक्षा दी उन्होंने कहा जो सुसुप्ति में घोर निद्रा की अवस्था में दिखाई देता है वह आत्मा है इंद्र विदा लेकर चल दिया किंतु रास्ते में विचार आया घोर सुसुप्ति में तो कुछ नहीं दिखाई देता है वहाँ तो अज्ञान का ही अनुभव है वह ऐसा अज्ञान है कि बड़ा सम्राट बड़ा अहंकारी को घोर दिद्रा की अवस्था में यदि कुत्ता आकर उसे चाटने लगे तो भी बोध नहीं होता है जो अज्ञान से ढका हुआ है वह आत्मतत्व नहीं हो सकता इंद्र ने वापस आकर पिता के सामने अपनी बात रखी पिता ने कहा ठीक है तुम पाँच साल और रहो इंद्र रहता है एक सौ साल रहने के बाद फिर पिता ने समझा दिया ये आत्मतत्व क्या है यहाँ पर जो समझाने का क्रम है हम क्रम में भिन्नता पाते हैं पर समझाने की विधि एक ही प्रकार की है कि कितनी साधना उसने की यहाँ पर गुरु शिष्य से कह रहे हैं कि तू फिर से एक बार मीमांसा कर पुनः एक बार विचार कर ध्यान कर साधना कर चिंतन कर इसके बाद शिष्य ने कुछ वर्षों तक साधना की और आकर कहता है गुरु जी मन्य विदितम अब मुझे लगता है कि शायद मैंने जान लिया है इसका जो उत्तर गुरुजी देते हैं हम लोग कल देखेंगे आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं हरी ओम तस्त